श्री रामकृष्ण भावधारा विज्ञान और धर्म स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में तकनीकी की आधुनिक वृद्धि के परिणाम स्वर्प भौतिक विकास की काफ़ी सुविधा हो गई है लेकिन इससे भारत की संस्कृति के आध्यात्मिक आधार या प्रवर्त अंतर प्रवाह को भी खतरा पैदा हो गया है दैनंदिन जीवन को आध्यात्मिक पुट प्रदान करने के लिए हमारे प्रत्येक कार्य के आध्यात्मिकीकरण के लिए एक नई प्रणाली नई साधना पद्धति की आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद ने हमें यह प्रदान की है उनके जीवन का उद्देश्य एवं संदेश भी यही था मानव जाति को उसके देवत्व की शिक्षा देना तथा यह बताना कि उसे जीवन के प्रत्येक स्तर पर किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए सर्वप्रथम तो स्वामी जी ने विभिन्न प्रकार से दार्शनिक युक्ति एवं विचार की सहायता से चरम आध्यात्मिक सत्ता के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न किया उसके बाद वह उपाय बताया जिससे वह सत्ता अभिव्यक्त की जा सके मानव की ईश्वर के रूप में सेवा ही वह उपाय है जिसके द्वारा जीवन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान की जा सकती है अग्नि निवेदिता की भाषा में यदि एक और अनेक सत्युच्च एक ही सत्य है तो केवल उपासना के ही विविध उपाय नहीं वरन सामान्य रूप से कर्म के सभी प्रकार संघर्ष के सभी प्रकार सृजन के सभी प्रकार भी सत्य साक्षात्कार के मार्ग हैं अतः लौकिक और धार्मिक के में जब आगे कोई भेद नहीं रह जाता कर्म करना ही उपासना करना है विजय प्राप्त करना ही त्याग है स्वयं जीवन ही धर्म है प्राप्त करना और अपने अधिकार में रखना उतना ही कठोर न्याय है जितना कि त्याग करना और विमुख होना स्वामी विवेकानंद के अनुसार कारखाना अध्ययन कक्ष खेत और क्रीड़ा भूमि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 सत्य की अभिव्यक्ति के त्रिवेद माध्यम है लेकिन इसे समझने एवं समझाने के लिए निश्चय ही हमें अद्वैत का सिद्धांत चाहिए उपसंहार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म और विज्ञान की टकराहट की समस्या को विभिन्न प्रकार से समाप्त करने का प्रयास किया था उन्होंने यह बताया कि धर्म अन्य किसी भी विज्ञान विधा के समान ही वैज्ञानिक है आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिकवादी जीवन पद्धति अपूर्ण है तथा इन दोनों का समन्वय मानव जाति का बेहतर कल्याण कर सकता है उन्होंने एक व्यवहारिक योजना भी बताई जिसके द्वारा दोनों का सुखद सामंजस्य किया जा सके